ते वक् विशंति दंष्ट्राकला भयानका केचि विलग्ना दशनाशु सदृश्यूर्णितई वक् मुखानि ते तव रण सतो विशं किम किंच, किंवशिष्ट मुखा दंष्ट्राकलाला भयानका भयंकरा किचि मुखाने, मुखाने तरेशु, तरेशु मांसं मध्य भच्छितं दंताव सदृश्यंते उपलभ्य चूर्णितूर्णी उत्तरी शिरोभिः